सारेगा कारवा मिनी भक्ति श्री भगवत गीता अध्याय नौ अथ नवमो अध्याय राज विद्या राज गुह्य योग जय श्री कृष्ण दोस्तों मैं शैलेन्द्र भारती आपका भगवत गीता के नौवें अध्याय राज विद्या राज गुह योग में स्वागत करता हूं दोस्तों जिसे योग मिल गया हो उसका ऐश्वर्य उसका वैभव कैसा होता है यही बात होगी इस अध्याय में आइए प्रारंभ करते हैं इस अध्याय को और कूद जाएं मेरे साथ इस ज्ञान की गंगा में श्री भगवानुवाच दम तु ते गुहतम प्रवक्षये ज्ञान विज्ञान सहित यज्ञा मोक्ष से कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि वो उस दोष रहित अर्जुन को उस अर्जुन को जिसमें दोष नहीं है ईर्ष्या नहीं है अब उसे परम गोपनीय विज्ञान सहित ज्ञान बताएंगे मोस्ट सीक्रेट दोस्तों विज्ञान सहित ज्ञान यानी कि ज्ञान को उसकी विशेषता के साथ बताएंगे भगवान ऐसा ज्ञान जिसे भली भांति जानकर अर्जुन दुख रूपी संसार से मुक्त हो जाएगा जो कर्म आपको मुक्ति की ओर ले जाए वो उत्तम है जो आपको दुनियादारी में और फंसाए वो उत्तम नहीं ये दुख की बात है लेकिन सच है हमारे ज्यादातर काम हमें इस दुनिया के पचड़ों में और फंसाते हैं ज्यादा पैसा ज्यादा दोस्ती ज्यादा रिश्तेदारी ज्यादा द्वेष। इसी सब में तो हमेशा पड़े रहते हैं हम राजुहयम राज पवित्र मितमोत्तम प्रत्यक्षा धर्म्यम धर्म्यं सुसुखं तुम अव्ययम कृष्ण अर्जुन को वो ज्ञान देने वाले हैं जो विज्ञान सहित है और जो उसको इस दुखी संसार से मुक्त कर देगा यह विज्ञान सहित ज्ञान सब विद्याओं का राजा है इससे बड़ी कोई नॉलेज कोई विद्या नहीं है दोस्तों यह सब गोपनियों का राजा है इससे बड़ा कोई सीक्रेट नहीं यह अति पवित्र अति उत्तम प्रत्यक्ष फल वाला धर्म युक्त, साधन करने में बड़ा सुगम और अविनाशी है जो भी कोई और विशेषण आप लोग जानते हैं वो इस ज्ञान के साथ लगा सकते हैं क्योंकि ये इतना उत्तम है कृष्ण अपने भक्त के लिए कुछ भी कर सकते हैं इसीलिए वो अर्जुन को सबसे बड़ी बात बताने के लिए तैयार है अश्रद पुरुषा धर्मस्या पर अप्राप्य निवर्तन्ते मृत्यु संसार जिसके प्रति आपकी श्रद्धा नहीं क्या उसे आप प्राप्त कर सकते हैं श्रद्धा सबसे पहली जरूरत होती है दोस्तों किसी भी चीज को हासिल करना हो तो श्रद्धा की बहुत आवश्यकता है और श्रद्धा कभी झूठी नहीं हो सकती या वो होती है या नहीं होती इसे आप जबरदस्ती पैदा नहीं कर सकते यही बात कृष्ण अर्जुन से समझाते हुए कह रहे हैं हे परंतप धर्म में श्रद्धा रहित पुरुष मुझको न प्राप्त होकर मृत्युरूपी संसार चक्र में भ्रमण करते रहते हैं जिन पुरुषों में धर्म के प्रति कर्म के प्रति श्रद्धा नहीं है वो कृष्ण को कभी प्राप्त नहीं होते बस चक्कर काटते रहते हैं दोस्तों हमें खुद अपने जीवन के बारे में भी सोचना चाहिए कि क्या हम भी चक्कर काट रहे हैं मया तत्मिदम सर्वम जगद मूर्ति नाम मतस्थानी सर्वभूतानि न चाहम तेष अवस्थित इस श्लोक में कृष्ण अपने और इस जगत के स्वरूप के बारे में बता रहे हैं बड़ी ही कॉम्प्लिकेटेड बात है दोस्तों आपको जरा ध्यान देना होगा कृष्ण कहते हैं मुझ निराकार परमात्मा से यह सब जगत जल से बर्फ के सदृश परिपूर्ण है और सब भूत मेरे अंतर्गत संकल्प के आधार स्थित है किंतु वास्तव में मैं उनमें स्थित नहीं हूं यहां पर कृष्ण कहना चाहते हैं कि उसके अव्यक्त स्वरूप में पूरा जगत व्याप्त है लेकिन वो उसमें नहीं है बर्फ जल से बनी होती है बर्फ में और कुछ नहीं सिर्फ जल है लेकिन जल में बर्फ नहीं है इस जगत का हर प्राणी कृष्ण में व्याप्त है लेकिन कृष्ण उनमें नहीं है न च मतस्थानी भूतानी पश्य मे योगमेश्वर भूतभिन्न चूतस्थो मूत भाव सब भूत जीव या निर्जीव कृष्ण में स्थित नहीं है क्योंकि सारे भूत मरण धर्मा है मतलब कि नाशवान है इस दुनिया में जो भी है सब की मृत्यु होती है तो हम कृष्ण में कैसे हो सकते हैं कृष्ण आगे कहते हैं कि मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देख कि भूतों का धारण पोषण करने वाली और भूतों को उत्पन्न करने वाली मेरी आत्मा वास्तव में भूतों में स्थित नहीं है हमारा अस्तित्व कृष्ण से ही है हमारी आत्मा में उसी परमात्मा का ही अंश है लेकिन फिर भी वो हम में नहीं है दोस्तों यही उसकी योग शक्ति है यथा काशस्थितो नित्यम वायु सर्वत्र महान तथा सर्वाणी भूतानि मतस्थानित्युपधारय जिस हवा को हम महसूस करते हैं यह वायु आकाश की वजह से होती है और बिना किसी सहारे के भी यह आकाश में ही रहती है यह वायु आकाश से अपनी उत्पत्ति होने के बावजूद भी उसको मलिन नहीं कर पाती वैसे ही सारे भूत कृष्ण में व्याप्त हैं लेकिन कभी भी वो कृष्ण को मलिन नहीं कर पाते हम सब कृष्ण से हैं कृष्ण हमसे नहीं हम सब कृष्ण के संकल्प से ही पैदा हुए हैं इसीलिए उन्हीं में स्थित हैं। लेकिन वो हम में नहीं है ये योग का प्रभाव है दोस्तों कृष्ण की योग शक्ति का कमाल है जैसे वायु बिना किसी सहारे के आकाश में स्थित है वैसे ही हम सब भी कृष्ण में स्थित हैं सर्वूता कौंते यकृति यामिका कल्पक्षये कल्पाद विसृज्य हम जब एक कल्प एक एरा एक दौर खत्म होता है तो हम सब वापस से कृष्ण में चले जाते हैं सुनिए वो क्या कहते हैं हे अर्जुन कल्पों के अंत में सब भूत मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं अर्थात में लीन होते हैं और कल्पों के आदि में उनको मैं फिर से रचता हूं उनकी रचना के बाद ही कल्प की शुरुआत होती है अचेत में वो जागृति भरते हैं और तभी दुनिया शुरू होती है और कल्प की समाप्ति पर जो यहां से आया था वही वापस लौट जाता है एक तरह से यू भी मान लीजिए कि कल्प भी जब अपना कर्म पूरा कर लेता है तो समाप्त हो जाता है प्रकृतिं स्वाम अवष्टभ विसृजा पुन पुनः भूतग्रामी मम कृत्नमें अवशं प्रकृतिर्वशांत जैसा कि कृष्ण ने खुद कहा था कि अपने कर्मों से कोई बच नहीं सकता ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई कर्म न करे उसी तरह से बार बार सृजन करना ही कृष्ण का कर्म है इस श्लोक में वो यही बता रहे हैं हे अर्जुन अपनी प्रकृति को स्वीकार करके स्वभाव के बल से परतंत्र हुए इस संपूर्ण भूत समुदाय को बार बार उनके कर्मों के अनुसार मैं रचता हूं जैसे हमने कर्म किए थे वैसा हमारा स्वभाव हुआ और जैसा स्वभाव हुआ उसी के गुणों के हिसाब से कृष्ण उसको रचते हैं और इस तरह से कृष्ण भी अपना कर्म करते रहते हैं और हम भी न चंता कर्माणी निबदनति धनंजय उदासी वासी असक्तम तेषु कर्मसु कृष्ण हमारी संरचना हमारा सृजन करते हैं लेकिन अव्यक्त रूप से ऐसा कहते हुए कहीं दिखता नहीं लेकिन स्वाभाविक है कि ऐसा होता है वरना यह दुनिया कहां से आती और कहां जाती है रचना का उनका यह कर्म है लेकिन कृष्ण कभी अपने कर्म से बंधते नहीं अपने इस कर्म में उनकी आसक्ति नहीं होती जैसा ज्ञान वो हमको दे रहे हैं वही नियम उन पर भी लागू होता है दोस्तों ऐसा नहीं कि वो मनमानी करें मनमानी तो कोई भी नहीं कर सकता ये पूरा संसार परमात्मा के ही संकल्प से बना है आपको लग सकता है कि आप अपनी मर्जी के मालिक हैं और आप जो चाहें वो कर सकते हैं लेकिन ऐसा है नहीं मयाध्यक्षण प्रकृति ही सूयते सचराचरम हे तु न कौनते जगद्वि परिवर्तते कृष्ण इस श्लोक में दुनिया की रचना के विज्ञान के बारे में बता रहे हैं और ये भी बता रहे हैं कि उनकी अध्यक्षता में ये जो माया है इस जगत को रचती है दोस्तों कृष्ण के संकल्प से ही ये दुनिया बनती है और उनकी चेयरमैनशिप में माया इस दुनिया को बनाती है जिस दुनिया को हम जानते हैं और यही वजह है कि यह सृष्टि चक्र चलता रहता है हम सब आते हैं और जाते हैं जीवन मरण का यह सर्कल चलता ही रहता है इसीलिए हमें इस दुनिया की जानकारी से थोड़ा सा आगे जाकर सच्चाई जानने के लिए कृष्ण प्रेरित करते हैं अवजानती मूढ़ा मानुषि तनुमाश्रित परम भाव मा जानतो मम भूत महेश्वर ज्ञान की तो फिर भी सीमा है लेकिन अज्ञान की नहीं ऐसे अनगिनत अज्ञानी हैं जो कृष्ण को नहीं मानते उन्हें नहीं समझते यहां कृष्ण से मतलब अर्जुन का सारथी या देवकी नंदन नहीं यहां कृष्ण से मतलब वो परमात्मा जिसमें ये सारी दुनिया व्याप्त है जो अज्ञानी उस परमात्मा को नहीं जानते उनके बारे में कृष्ण कह रहे हैं मेरे परम भाव को न जानने वाले मूढ़ लोग मनुष्य का शरीर धारण करने वाले मुझ संपूर्ण भूतों के महान ईश्वर को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 प्रकृतिम मोहिनीम इस श्लोक में यह बताया गया है कि ऐसे कौन से लोग हैं जो कृष्ण को नहीं समझ पाते जैसे आसुरी और मोहिनी प्रकृति के लोग यहां पर आसुरी और मोहिनी प्रकृति कोई जाति नहीं है बल्कि मन के स्वभाव हैं ये आसुरी और मोहिनी प्रकृति के लोग व्यर्थ आशा व्यर्थ कर्म और व्यर्थ ज्ञान में अपना पूरा जीवन बिता देते हैं जबकि महात्माजन अपना पूरा जीवन सच को जानने में लगा देते हैं राक्षसी स्वभाव के लोग मद में मदिरा में मोह में ही पूरी जिंदगी को गवा देते हैं आपके इर्द गिर्द जितने भी लोग दिखते हैं उसमें आप खुद को भी मिलाकर सबको महात्माजन जन या राक्षसी स्वभाव के लोगों में बांट सकते हैं महात्मस्तुम पार्थ दैवीं प्रकृति माश्रिता भजंत मनसो ज्ञावा आसुरी और मोहिनी प्रकृति के लोग अपना जीवन गवा देते हैं वो कृष्ण को नहीं समझते लेकिन कई लोग दैवी प्रकृति के भी होते हैं ऐसे महात्मा जन कृष्ण को ही सनातन कारण मानते हैं वो कृष्ण को नाश रहित अक्षर स्वरूप जानकर अनन्य मन से युक्त होकर निरंतर भजते हैं अनन्य मन यानी कि उनके मन में और किसी बात के लिए कोई जगह नहीं होती कोई संशय नहीं होता वो कृष्ण को सब कुछ मान अपने निष्काम कर्म में लगे रहते हैं और अपना जन संवारते हैं अपने लक्ष्य को पूरा करते हैं और साथ ही साथ समाज का भी भला करते हैं सततम कीर्तय यत दृढ़ व्रता नमस्त मक्त्या नित्य उपासते जो दैवी प्रकृति के लोग होते हैं उनकी एक खास बात के बारे में कृष्ण कहते हैं कि ये लोग दृढ़ निश्चय वाले होते हैं अंदर से मजबूत आत्मसम्मान वाले लोग ही दृढ़ निश्चयी माने जाते हैं अपने निश्चय से ये लोग कभी हटते नहीं अपने आप पर और कृष्ण पर भरोसा करते हुए निरंतर भजन करते हैं कृष्ण कहते हैं कि ऐसे लोग मेरे नाम और गुणों का कीर्तन करते हुए तथा मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करते हुए मुझको बार बार प्रणाम करते हुए सदा मेरे ध्यान में युक्त होकर अन्य प्रेम से मेरी उपासना करते हैं ज्ञानयज्ञेन ये मामुपासते एकत्वेन पृथक्वन बहुधा विश्वतो तो जैसे भक्त वैसी उनकी भक्ति दैवी प्रकृति के लोग अपने भजन से कृष्ण को याद करते हैं उनके अलावा होते हैं ज्ञान योगी जो कृष्ण को निर्गुण निराकार ब्रह्म मानते हुए उनकी उपासना करते हैं और ज्ञान योगियों के अलावा कई और लोग भी होते हैं जो कृष्ण के विराट स्वरूप परमेश्वर की पृथक भाव से उपासना करते हैं दोस्तों आपका रास्ता आपकी पद्धति आपका तरीका अलग हो सकता है आप अपने स्वभाव से कृष्ण को पाने की कोशिश कर सकते हैं बात जरूरी यह है कि कृष्ण को जानने की कोशिश तो करें उनकी कही बातों पे तो चले तरीका अपना अपना हो सकता है लेकिन ज्ञान मार्गदर्शन सिर्फ कृष्ण का अहम कृतुरहम यज्ञ हम स्वधा हम हम औषधम मंत्रो हम हम अग्नि कृष्ण अपने बारे में बताते हुए कहते हैं कि कर्ता मैं हू यज्ञ में मैं हूं स्वधा मैं हूषधि मैं हू मंत्र मैं हूं घृत मैं हू अग्नि मैं हूं और हवन रूपी क्रिया भी मैं ही हूं करता मैं हूं से कृष्ण कहना चाहते हैं कि करने वाले चाहे आप क्यों न हो लेकिन उसके पीछे प्रेरक इष्ट कृष्ण ही है स्वधा मैं ही हूं अर्थात पितरों के लिए जो मंत्र बोले जाते हैं वो कृष्ण है औषधि जो हमें ठीक करती है वो भी कृष्ण है यज्ञ उसमें चढ़ाया जाने वाला घी और अग्नि भी कृष्ण है दोस्तों बात के तत्व को समझने की कोशिश करें जो भी हो रहा है वो कृष्ण है सारी क्रियाएं कृष्ण का ही स्वरूप है पिता हम सगतो माता धाता पिता मह वेद्यम पवित्र ओंकार कृष्ण अपने स्वरूप को समझाते हुए कहते हैं कि इस संपूर्ण जगत को धारण करने वाला एवं कर्मों के फल को देने वाला पिता माता पितामह जानने योग्य पवित्र ओंकार तथा ऋग्वेद सामवेद और यजुर्वेद भी मैं ही हूं माता पिता यानी कि जहां से हम सबकी उत्पत्ति हुई है वो मूल उदगम कृष्ण ही है पवित्र ओंकार यानी कि ओम भी कृष्ण ही है क्योंकि कृष्ण कहते हैं वो परमात्मा मेरे स्वरूप में है ऋगुवेद मतलब रिक यानी कि संपूर्ण प्रार्थना सामवेद का साम अथवा समत्व भाव यजुर्वेद यानी यज्ञ की विधि विशेष कृष्ण ही है योग अनुष्ठान कृष्ण से ही होते हैं गतिर गतिर्भरता प्रभु साक्षी निवास शरण सुरित प्रभव प्रलय स्थानम निधान बीजम व्यय परम धाम जिसे सब प्राप्त करने की कोशिश करते हैं वो कृष्ण है जो हम सब का भरण पोषण करता है वो हम सबका स्वामी है जो हमारा शुभा शुभ करता है हम सबका वास स्थान यानी जहां हम सब रहते हैं जो शरण लेने योग्य है सबका हित करने वाला जिसमें से सबकी उत्पत्ति होती है और प्रलय के समय जिसमें सब मिल जाते हैं हम सबका आधार निदान और अविनाशी कारण कृष्ण ही हैं, जो हो रहा है जो होता है और जिसकी वजह से होता है वो सब ही कृष्ण है उसके सिवा कुछ भी नहीं तपा्य हमह हम वर्षम निग्रहणम्युत सृजा चमृतम च मृत्युश्च सद सर्जुन धरती सूर्य से तपती है जलवाष्प बन के आकाश में जाता है और बादल बनकर बरसता है वर्षा ही इस दुनिया को जिंदा रखती है और यह क्रम चलता रहता है अपने ही स्वरूप को समझाते हुए कृष्ण कहते हैं कि जो सूर्य रूप से तपता है वर्षा का आकर्षण करता है और उसे बरसाता है वो मैं स्वयं ही हूं हे अर्जुन मैं ही अमृत और मृत्यु हूं और सत असत भी मैं ही हूं जिससे जीवन मिलता है वो अमृत होता है दोस्तों और वो कृष्ण है मृत्यु भी वही है आदि अंत ये पूरा अनंत हर क्रिया हर क्रिया का कारण कृष्ण ही है त्रैविद्या सोम पहपूत पाप अयुष्ट्वा स्वर गति प्राथय ते पुण्य साद्यूरेन्द्र लोकती दिव्यादेव भोगा आराधना यह विद्या के तीन अंग हैं ऋक् साम और यजु ही तीनों पर हमारे तीनों वेद आधारित हैं ऋग्वेद और यजुर्वेद जो पुरुष इन तीनों वेदों में विधान किए हुए सकाम कर्मों को करते हैं सोम रस को पीते हैं जो पाप रहित हैं ऐसे पुरुष जो कृष्ण को यज्ञों के द्वारा पूजकर स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हैं वे पुरुष अपने पुण्यों के फल रूप स्वर्ग लोक को प्राप्त होकर स्वर्ग में दिव्य देवताओं के भोगों को भोगते हैं जो असत की कामना करते हैं वो मृत्यु को प्राप्त होते हैं और ये मृत्यु कृष्ण है और जो सत की कामना करते हैं वेदों के नियमों का पालन करते हुए सकाम करते हैं उन्हें कृष्ण स्वर्ग के भोग देते हैं तेतम् तम भुक्त विशालं विशालीणे पुण्यमर्त्यलोक विशंति एवं त्रय धर्म मनु प्रपन्ना गतागत काम कामभंते जो सच की कामना करते हुए कृष्ण को भजते हैं और जो स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हैं उन्हें कृष्ण स्वर्ग देते हैं लेकिन कब तक जब तक उनके पुण्य चलते हैं विशाल स्वर्ग लोक को भोग कर जब पुण्य क्षीण हो जाते हैं तब वो पुरुष फिर से मृत्यु लोक को प्राप्त होते हैं इस तरह से स्वर्ग को प्राप्त हो चुके पुरुष भी बार बार आवागमन को प्राप्त होते हैं अर्थात पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग में जाते हैं और पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु लोक में वापस आ जाते हैं पुण्य किए थे तो स्वर्ग मिला दोस्तों लेकिन टिकट तभी तक की थी जितने पुण्य कमाए थे उसके बाद वापस अनन्याश्चित मे जना पर्यपास तेषाम नित्याभियुक्त तानाम नाम योगक्षेम जो असत की कामना करते हैं उनको मृत्यु मिलती है सत की कामना करने वाले जो स्वर्ग चाहते हैं वो कुछ समय के लिए स्वर्ग में जाते हैं और पुण्यों के खत्म हो जाने पर वापस आते हैं लेकिन जो अनन्य प्रेमी परमेश्वर का निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से भजते हैं उन पुरुषों का योगक्षेम कृष्ण स्वयं प्राप्त करते हैं योग इसका अर्थ हुआ उनके योग की सुरक्षा की सारी जिम्मेदारी मैं लेता हूं ऐसा कृष्ण कह रहे हैं दोस्तों निष्काम भाव से कृष्ण को भजने वालों की पूरी जिम्मेदारी कृष्ण अपने ऊपर ले लेते हैं ये प्य्यन्यवता भक्ता यजंते श्रद्धयान्विता ते मा मेव कौंते यजंत्य विधि पूर्वक बहुत से लोग अपने अलग अलग कारणों से दूसरे देवों देवताओं को भजते हैं उनके बारे में कृष्ण कहते हैं हे अर्जुन यद्यपि श्रद्धा से युक्त जो सकाम भक्त दूसरे देवताओं को पूजते हैं वे भी मुझको ही पूजते हैं किंतु उनका वह पूजन अविधि पूर्वक अर्थात अज्ञानपूर्वक है जो कृष्ण को छोड़कर दूसरे देवों देवताओं को भज रहे हैं वो भी असल में कृष्ण को ही भज रहे हैं दोस्तों क्योंकि कृष्ण के अलावा तो और कुछ है ही नहीं फर्क सिर्फ इतना ही है कि ऐसे लोग पूजा की विधि को गलत तरीके से कर रहे हैं और वे ऐसा अपने अज्ञान की वजह से कर रहे हैं अहम ही सर्वय ज्ञान भोक्ता च प्रभुरेव च न तो माम अभिजानती तत् ते जो दूसरे देव देवताओं को भजते हैं असल में वो भी कृष्ण को ही पूज रहे हैं और इसकी वजह है कि संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता और स्वामी कृष्ण ही हैं ऐसे लोगों की विधि सही नहीं और वो अज्ञान में है क्योंकि ये लोग कृष्ण के परमेश्वर तत्व को नहीं जानते ऐसा करने की वजह से ही ये लोग गिरते हैं दोस्तों यहां गिरने से मतलब है पुनर्जन्म को प्राप्त होना जी हां ऐसे लोग ही पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं ऐसे लोगों की भक्ति तो चलती रहती है लेकिन साथ में इनका मृत्यु लोक में आना जाना भी लगा रहता है इसी आने जाने के क्रम से बचने को ही तो मोक्ष कहते हैं जो इन लोगों को कभी प्राप्त नहीं होता या देव्रता देवान् पितृन्या पितृव्रता भूतानी या भूते ज्या या मद्या पिमां जो देवताओं को पूजते हैं वो देवताओं को प्राप्त होते हैं जो पितरों की पूजा करते हैं वो पितरों को प्राप्त होते हैं भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं और कृष्ण का पूजन करने वाले कृष्ण को ही प्राप्त होते हैं कृष्ण अर्जुन से कहते हैं हे hey अर्जुन इसीलिए मेरे भक्तों का पुनर्जन्म नहीं होता दोस्तों यह बहुत बड़ी बात है जरा इस पर ध्यान दीजिएगा कृष्ण को भजने वालों का पुनर्जन्म नहीं होता यानी वो आवागमन के चक्कर से बच जाते हैं उनका पतन नहीं होता वो गिरते नहीं क्योंकि उन्हें गिरने से बचाने के लिए स्वयं कृष्ण जो उपस्थित हैं पत्र पुष्पम फलम तोयम् यो मे भक्त्या प्रयचती तदहम भक्त्युपरितम अश्नामी प्रयतात्म ईश्वर को सिर्फ आपकी भावना चाहिए होती है लेकिन कोई अपनी भावना का चढ़ावा कैसे चढ़ाए इसी भावना के अलग अलग रूप होते हैं जैसे फूल फल जल या भोजन कृष्ण कहते हैं कि जो कोई भक्त मेरे लिए प्रेम से पत्र पुष्प फल जल आदि अर्पण करता है उस शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ वह पत्र पुष्पादि मैं सगुण रूप से प्रकट होकर प्रीति सहित खाता हूं अगर आपके मन में सच है तो आपका चढ़ाया हुआ फल फूल इत्यादि प्रभु प्रेम पूर्वक स्वीकार करेंगे इसीलिए दोस्तों अगली बार जब आप मंदिर जाए तो इस बात का अवश्य ध्यान रखिएगा युषि यदश्नासीयजुषि ददासीय तपस्ते युष्वर्पण कृष्ण कहते हैं हे hey अर्जुन तू जो कर्म करता है जो खाता है जो हवन करता है जो दान देता है और जो तप करता है वो सब मुझे ही अर्पण कर योग क्षेम वहाम्यम की बात कृष्ण कर चुके हैं जिसका अर्थ होता है कि हमारे योग की सारी जिम्मेदारी कृष्ण अपने ऊपर लेते हैं इसीलिए वे अर्जुन से कह रहे हैं कि हमें अपने कर्म भोजन हवन दान और तप सब कुछ उन्हें अर्पण कर देना चाहिए दोस्तों भाव समझिए ये सब काम वैसे ही करने हैं जैसे आप हमेशा करते हैं लेकिन इसे पूर्ण रूप से अर्पण करना है कृष्ण को क्योंकि ये जान लीजिए कि आपके हर कर्म हर संकल्प के पीछे कृष्ण हैं शुभा शुभ फलई रेवम मोक्ष से कर्म बंध नहीं सन्यास योग मुक्तात्मा विमुक्त मामुपैष्यसे सर्वस्व के न्यास को सन्यास कहते हैं जब आप अपने समस्त कर्म भगवान को अर्पण कर देते हैं तब ऐसे सन्यास योग से युक्त चित्त वाले मनुष्य कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं अपने सारे कर्म करते हुए भी अगर आपने कर्म भगवान को अर्पण कर दिए उनके फलों में कोई रुचि ना रखी बस कर्तव्य से अपना कर्म किया सच्चे मन से भगवान की भक्ति की तब ऐसे लोग कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं इस बात की पुष्टि स्वयं कृष्ण कर रहे हैं ऐसा करने वाले सीधे कृष्ण को ही प्राप्त होते हैं समूह सर्वभूतेषु नमे मे दिन न प्रिय भजंती तो मं भक्तिया मई तेतु चाप्य जो भी सब कुछ है उस सब में कृष्ण उपस्थित हैं कृष्ण सब भूतों में सम भाव से व्यापक हैं ना उनका कोई अप्रिय है और ना ही कोई उनको प्रिय है लेकिन जो भक्त उनको प्रेम से भजते हैं उनमें कृष्ण हैं और वो कृष्ण में हैं। कई साधनों में अग्नि मौजूद होती है जैसे लकड़ी कागज ईंधन इत्यादि लेकिन चिंगारी दिखाने पर ही प्रकट होती है उसी तरह से हम सब में कृष्ण मौजूद हैं। वो किसी में भेदभाव नहीं करते लेकिन उसी के अंतकरण में वो प्रकट होते हैं जो उनका सच्चा भक्त हो जो उनकी कही बातों पर चलता हो अपिचेत सुदुराचारो भजते माम साधुरे वस मंतव्य सम्यवसित तो ही सह दोस्तों ये बताइए जब कोई दुष्ट बुरा आदमी कृष्ण को भजे तब क्या होगा क्योंकि कृष्ण तो ऐसा कहते हैं कि वो भेदभाव नहीं रखते समभाव रखते हैं जी हां इसी के बारे में कृष्ण कहते हैं कि यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भक्त होकर मुझको भजता है तो वो साधु ही मानने योग्य है दोस्तों कोई डाकू विलन भी अगर कृष्ण को भज रहा है तो उसे भी साधु ही मानना पड़ेगा और इसकी वजह है कि वो बुरा आदमी भजते हुए यथार्थ निश्चय वाला है अर्थात उसने भली भांति निश्चय कर लिया है कि परमेश्वर के भजन के समान अन्य कुछ भी नहीं है क्षिप्रम भवति धर्मात्मा स्वच्छातिम निगछति कौंते यति जानी न मे भक्त प्रणश्यति दुराचारी का क्या धर्मात्मा बनना संभव है एकदम सच्चे मन से भगवान के कहे चलने पर कुछ भी संभव है निश्चय करके जो अपने मन को अपने कर्म और उसकी भक्ति में लगा देता है वो सीधे भगवान को ही प्राप्त होता है दोस्तों रामायण महाभारत में कितने ही दुराचारी थे जिन्होंने भगवान का स्मरण कर तपस्या कर उनसे वर हासिल किए थे भगवान ने कभी उनसे भेदभाव नहीं किया कृष्ण कहते हैं हे अर्जुन तू निश्चय पूर्वक सत्य जान कि मेरा भक्त नष्ट नहीं होता तो दोस्तों जब दुराचारी की गाड़ी चल जाती है तो क्या हमारा कल्याण नहीं होगा माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य ये पिस्प यो नियो वैश्यास तथा शूद्रास पराम गीता हर किसी के लिए है दोस्तों कृष्ण हर किसी के लिए है कोई कहीं का भी हो कहीं भी पैदा हुआ हो किसी भी योनि जाति घर कहीं का भी कृष्ण कहते हैं हे अर्जुन स्त्री वैश्य शूद्र तथा पाप योनि चांडाल आदि जो कोई भी हो वे भी मेरे शरण होकर परम गति को ही प्राप्त होते हैं जो कृष्ण की शरण में आ गया फिर उसकी जिम्मेदारी कृष्ण अपने ऊपर लेते हैं क्योंकि ऐसा ही नियम है भेदभाव का नियम जात पात अमीर गरीब ये हमारे समाज की बुराइयां हैं भगवान के दरबार में सब नियम से चलता है चाहे वो कोई इंसान हो या स्वयं भगवान ही क्यों ना हो किम पुनर्ब्राह्मण पुण्या भक्त राषयस्तथ अन्यम सुखम लोकमिम प्राप्य भजस्व ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र ये कर्मों के हिसाब से बांटी गई जातियां हैं जो जैसा कर्म करता है वो वैसी ही श्रेणी में खुद को पाता है इसी की पुष्टि करते हुए कृष्ण कहते हैं कि पुण्यशील ब्राह्मण तथा राजर्षि भक्तजन मेरी शरण होकर परम गति को प्राप्त होते हैं ब्राह्मण वो है जो ब्रह्म को जानने का अभिलाषी है इसको किसी जाति विशेष से मत जोड़िएगा दोस्तों और राजर्षि भक्तजन से कृष्ण का मतलब है वो भक्त जिनमें शौर्य स्वाभिमान दृढ़ निश्चय मौजूद रहता है ऐसे लोग परम गति को प्राप्त होते हैं इसलिए जब भी हमें ये मनुष्य का शरीर मिले हमें उसका फायदा उठाकर ब्रह्म को जानना चाहिए मनमनां मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु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 तो मुझको ही प्राप्त होगा दोस्तों हमारे मन में कृष्ण के सिवा और कोई ना आए हमारी आत्मा उसी परमात्मा उसी कृष्ण का अंश है तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है मोर जो उसका है हमें वो उसी को सौंपना है लेकिन उसके लिए ज्ञान हासिल करना होगा योग करना होगा और वो भी निष्काम करना होगा दोस्तों यह था नौवां अध्याय इसमें ब्रह्म विद्या और योग शास्त्र के बारे में कृष्ण ने हमारी आंखें खोली अब हमारी आंखें खोली या नहीं यह आप अपनी आंखें बंद कर मन में झांक कर पूछिएगा जवाब अपने आप मिल जाएगा तो आइए विराम देते हैं इस नौवें अध्याय को और मिलते हैं दसवें अध्याय में आज्ञा दीजिए अपने दोस्त शैलेन्द्र भारती को जय श्री कृष्ण